गीता श्रीमद्भगवीता श्यय पांच जन्मर्व्रियत निष्क्रिय आत्मा आत्म यो वेत् आत्मद्यशन अपास्तमीथ्यान सेक्रियात्मस्वरूपक्षणकम संसम उ तद्विपरीतस्य तद्परीत मिथ्याज्ञानमूलर्तृत्वाभिमनपुरु सर सेक्रियात्मस्वरूप कर्मयोग सेह शास्त्रे तत्र तत्र तत्मस्वन अभावः प्रतिपाद्यते ज्ञान मिथ्याज्ञानत्योधा आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान से विपर्य ज्ञान मूल योगो न इति युक्त उक्तम स्यात क्योंकि जो जन्म आदि समस्त विकारों से रहित निष्क्रिय आत्मा को अपना स्वरूप समझ लेता है जिसने यथार्थ ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान को हटा दिया है उस आत्मज्ञानी पुरुष के लिए निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थित हो जाने रूप सर्वकर्मों का संन्यास बतलाकर इस गीता शास्त्र में जहाँ तहाँ आत्मस्वरूप संबंधी निरूपण के प्रकरणों में यथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान और उनके कार्य का परस्पर विरोध होने के कारण उपर्युक्त संन्यास से विपरीत मिथ्या ज्ञानमूलक कर्तृत्व पूर्वक सक्रिय आत्म आत्मस्वरूप में स्थित होनारूप कर्मयोग के अभाव का ही प्रतिपादन किया गया है इसलिए जिसका मिथ्या ज्ञान निर्वित हो गया है ऐसे आत्मज्ञानी के लिए मिथ्या ज्ञानमूलक कर्मयोग संभव नहीं यह कहना ठीक ही है केसुकेशु पुनः आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश आत्मविद कर्माव प्रतिपत्ते पूर्वपक्ष आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव बताते हैं अत्र उच्यते अविनाशी तो तद्विदि प्रकृत ये वे वेदाविनाशिम नित्यम तत्र इद आत्मविद कर्मा उच्य उत्तरपक्ष उस आत्मा को तो अविनाशी समझ यहाँ से प्रकरण आरंभ करके जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है जो इस अविनाशी नित्य आत्मा को जानता है इत्यादि इतवाक्यों में जगह जगह ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव कहा है। कूच कर्मयोग अभी आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश तति तदा तस्माुस्व भारत स्वधर्म अभी चावेक्ष कर्मण्यवाधिकारस्तीद अतः चम असंभवः सेसंभव सैद्ति पूर्व पक्ष इस प्रकार तो आत्मस्वरूप निरूपण करने वाले स्थानों में जगह जगह कर्म योग का भी प्रतिपादन किया ही है जैसे इसलिए हे भारत तू युद्ध कर स्वधर्म की ओर देखकर भी तुझे युद्ध से डरना उचित नहीं है तेरा कर्म में ही अधिकार है इत्यादि अतः आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग का होना असंभव कैसे होगा अत्र उच्यते सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य तत्धा उत्तरपक्ष क्योंकि सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान और उनके कार्य का परस्पर विरोध है ज्ञान सांख्यानाख्याना आत्मतत्विदा अनात्मित कर्तिकर्मयोगष्ठा तो करणात् कृत कृत्यवेन आत्मविद प्रयोजनात्ोजनातरा भावात् आत्मतत्त्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा को ज्ञान योगेन सांख्या नाम इस वचन द्वारा अज्ञानियों द्वारा की जाने वाली कर्म योग निष्ठा से पृथक कर दिया है कृतकृत्य हो जाने के कारण आत्मज्ञानी के अन्य सब प्रयोजनों का अभाव हो जाता है तस्य कार्यम न विद्यते इति कर्तव्यातराव वचना च उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता इस कथन से ज्ञानी के अन्य कर्तव्यों का अभाव बताया गया है न कर्मणा अनारंभत सन्यासस्तु संयासस्तु महाबा दुखमापत मयोगत इत्यादिना च आत्मज्ञानांग। कर्मयोग से धानाथ कर्मों का आरंभ बिना किए ज्ञान निष्ठा नहीं मिलती हे महाबाहो बिना कर्मयोग के सन्यास प्राप्त करना कठिन है इत्यादि वचनों से कर्मयोग को आत्मज्ञान का अंग बताया गया है योगारूढ़ समह कारण मुच्यते इति अनेनच उत्पन्न सम्य दर्शन से कर्मयोगावचना उसी योगारूढ़ को उपशम कर्तव्य है इस वचन से यथार्थ ज्ञानी के लिए कर्म योग के अभाव का वर्णन है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोत्ल विषमच शरीरस्थिति कारणातिरिक्त कर्मणों निवारणात् केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता यहाँ भी ज्ञानी के लिए शरीर स्थिति के कारण रूप कर्मों से अतिरिक्त कर्मों का निवारण किया गया है ना किंचित करोमि इति प्रयुक्सु समाहित चेतस तथा प्रत्यय सेत सदाक्योपदेश तथा तत्वेता योगी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता इस कथन से केवल शरीर यात्रा के लिए किए जाने वाले दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी यथार्थ दर्शी के लिए मैं करता हूँ इस प्रत्यय को समाहित चित्त द्वारा हटाने का उपदेश है आत्मतत्वविद सम्यक दर्शन विरुद्धो मिथ्या ज्ञान हेतुक कर्मयोग स्वप्न अपनी न संभाव शक्यस्माद इन सब कारणों से आत्मयता पुरुष के लिए यथार्थ दर्शन से विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञान से होने वाला कर्मयोग स्वप्न में भी संभव नहीं माना जा सकता तस्मा अनात्मवित कर्तृकोर एवं संसकर्मयोग निश्रेयस्कृतवचन तदीयाच कर्मसन्यासत पूर्वोक्तात्मवित व्यत्कर्तृकर्वकर्मस विलक्षण सती है कर्तृत्व विज्ञानी कर्मक देश विषयाद यमनियसहित दूर च कर्मयोगस्य से इति इसलिए यहाँ अज्ञानी के संयास और कर्मयोग को ही कल्याणकारक बताया है और उस ज्ञानी के सन्यास की अपेक्षा ही कर्म योग की श्रेष्ठता का विधान है अर्थात जो पहले कहे हुए आत्मज्ञानी के सन्यास से विलक्षण है तथा जो कर्तापन के ज्ञान से युक्त होने के कारण एक देशीय सन्यास है और यमनियमादि साधनों से युक्त होने के कारण अनुष्ठान करने में कठिन है ऐसे सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग सुकर है अतः उसकी श्रेष्ठता का विधान है एवं प्रतिवचन वाक्यार्थ प्रतिवचनवाक्यापणेन अपि पूर्वोक प्रष्टु अभिप्रायो इति स्थितम् इस प्रकार भगवान द्वारा दिए हुए उत्तर के अर्थ का निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का अभिप्राय पहले बताया हुआ ही निश्चित होता है यह सिद्ध हुआ जायसी चेतकर्मणस्थेती अत्र ज्ञानकर्मणो सहासंभव येयतः तद ये ब्रूहि एवं पृष्ठ अर्जुन भगवान सांख्या सन्यासीना ज्ञान योगेन निष्ठा तुनःकर्मयोगिनाष्ठा प्रोक्ता जायसी चेत कर्मनस्ते इस श्लोक से ज्ञान और कर्म का एक साथ साधन होना असंभव समझकर इन दोनों में जो कल्याण कर है वह मुझसे कहिए इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने यह निर्णय किया कि सांख्य योगियों के अर्थात सन्यासियों की, की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से कही गई है न संयासना केवला सिद्धि समिगछति वचना ज्ञानसहित सिद्धि साधनत्व इष्ट कर्म से च विधात् ज्ञान रहित संस श्रेयान किंवा कर्मयोग श्रेयान इति एतयो विशेष बुभुत्सया केवल सन्यास करने मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है इस वचन से ज्ञान सहित सन्यास को ही सिद्धि का साधन माना है साथ ही कर्म योग का भी विधान किया है इसलिए ज्ञान रहित सन्यास कल्याणकर कर है अथवा कर्मयोग इन दोनों की विशेषता जानने की इच्छा से अर्जुन बोले अर्जुन उवाच संनर्योगम च संससी यथेये तेरेक तमें ब्रूहि सुनिश्चित संन परत्यागम कर्मण शास्त्री अनुष्ठान विशेषाण इति कथयस पुनः योगं एव अनुष्ठानं अवश्य कर्तव्य शससी आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं अर्थात उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान की अवश्य कर्तव्यता रूप योग को भी बतलाते हैं अतो में कतरत श्रेय की संशय किं कर्माष्ठान शेय कि तधान इसलिए मुझे यह शंका होती है कि इनमें से कौन सा श्रेयस्कर है कर्मों का अनुष्ठान कल्याण करना कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना प्रस्यतरम च अनुष्ठेयम अतः चेय प्रस्यतरम एतो कर्म संन्यास कर्माष्ठान यदनुष्ठाद श्रेयोवाप्ति मम सी मनसे तद अन्यतर सहैक पुरुषानुष्ठेयवासंभवाद में ब्रूहि सुनिश्चितम अभिप्रेतम तो इति जो श्रेष्ठतर हो उसी का अनुष्ठान करना चाहिए इसलिए इन कर्म संन्यास और कर्म योग में जो श्रेष्ठ हो अर्थात जिसका अनुष्ठान करने से आप यह मानते हैं कि मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी उस भली भांति निश्चय किए हुए एक ही अभिप्राय को अलग करके कहिए क्योंकि एक पुरुष द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान होना असंभव है